कितने निर्मल कितने पावन कितने मनभावन भावन हैं मानो पृथ्वी पर याठ चंद्र रविवंशी होकर उतरे हैं केवल वस्त्रों ही का प्रकाश करता है नीचा नयनों का तस्परण रत्नों से मंडित पहने हैं भव गहनों का मृदुर संदर्शकों के मन को बरियाई हथिया लेती है चितवन चहुर चितेरों को चुटकी में चौका देती है बालक चाल पर मरते हैं भोले उन भोले मुकड़ों को पर हम तो बलि बलि जाते हैं उन कोमल कोमल चरणों पर इस प्रकार करते विजया सबका हृदय स्थान आए राज समाज में आठों रूप निदान गूंज उठा दरबार में उसी समय जयनाद आगे बढ़ मंत्रियों ने बिठलाया सालाल तब सिन के बच्चों ने देखा सिंहासन आठ सुहाते हैं जिनके समीपे दाए पर गुर बैठे शोभा पाते हैं गुरुआसन ही से सटे हुए थे चार और सिंहासन भी जिनके पीछे थे मंत्रिगण निश्चर पुर परिजन भी दूसरी ओर थे बाल्मीक उनके समी पुमनिमंडल थाम सम्मुख शोभित था, था ब्राह्मण दल जिनके पीछे चरण दल था पीछे की ओर तनिक ऊँचे थे मंचराज माताओं के उन मंचों के दाए बाएं आसन थे पुरललनाओं के मंडप में चित्रकार श्रेणी थे निज मंचों पर साज रही पीछे तीनों की ओर ओर दर्शक मंडली विराज रही निरख रहे थे यटाम जब वे चतुर कुमार राजा के जय से तभी गूंज उठा दरबार देखा भरताधिक सहित रघुराय रघुबीर धीरे धीरे आ गए उन मंचों के तीर चारों भाई आसीन हुए जो ही चारों मंचों पर हैं जब वो रुआ यह आभासित दुनिया में चार दिवाकर हैं ब्राह्मण दल ने वेद ध्वनि के सुरमंडल से जय नाद हुआ का उसी समय प्रारंभ हुआ मध्य भाग में बंदी जन पाकर प्रभु आधी सभी उपस्थित जनों से कहने लगी संधि सर्व मतों से हुआ जो निश्चित प्रथम विचार देंगे कुछ को राज प्रभु उसी अनुसार पर इसके निर्णय किया चाहते हैं प्राणों से प्यारी जनता की सम्मति भी लिया चाहते हैं पिछले निर्णय से यदि कोई संतुष्ट न हो अपने मन में तो निसंकोच संकोच प्रकट कर दे वह अपनी इच्छा गुरजन में प्रजा सम्मिलित कंठ से बोली तभी पुकार पिछला नहीं हमें है सब विधि स्वीकार तब कुछ ने उठकर कर कहा सुने सभी दरबार कौशलपुर का राज्य है हमें नहीं स्वीकार जो जनता जनप्रिय राजा से रानी का त्याग कराती है सतवंते के पावन सत पर मिथ्या संदेह उठाती है जिसके विचार ब्रह्मभूल भरे त्यागन की हद तक जाते हैं उस जनता को गुर गुरुकुल से हम दोनों शीर्ष नवाते हैं ऐसी रैयत के शासन को वह लोगा जो बड़ भागा है वह लेगा जो बड़ भागा है हम दोनों तो उस माँ के हैं जिसको स्वामी ने त्यागा है यदि माँ वनवासिन जग में है तो बेटे भी बनवासी हैं सन्यासिन के जाए बच्चे जन्मजात जात सन्यासी हैं जब तक माता का नहीं होता उचित विचार राजा बनना है हमें तब तक स्वीकार दर में घर जा तभी यो के हरि किशोर सन्नाटा सा छा गया सभी मध्य चोर उठे पवन सुत भी तभी रह सके अब मौन बोले सीता मात को दोष लगाता कौन जिन आंखों ने मन सतवंते आभा देखी है लंका में जिन कानों ने छत्र के गर्जना सुनी है लंका में जो अपनी परीक्षा की घटना अवलोक चुके हैं आंखों से देने कर सकते हैं माता का चरित्र प्रमाणों से उनका दावा है निष्कलंक निर्दोष निर्माता सीता है श्री रामचंद्र चंद्रानंद के अति पावन चार चंद का है इस प्रतिव्रत का उदाहरण है नहीं कहीं त्रय लोकों में महलों में रहने वाली ने रखापति धर्म अशोकों में प्रस्तुत कर दूंगा साक्षी में वन के लिए सिपाही को आएंगे सूरज चांद उतर देने के लिए गवाही को सारद भी माता के विरुद्ध कर सकते कुछ घोष नहीं ब्रह्मा दोषी हो सकता है माता में कोई दोष नहीं त्रिता के भी हृदय में उठा एक उबाल वह भी ऊँचे स्वरों में भूल उठी तत्काल उससे पूछो माता क्या है जो रही साथ है माता के जिसने अपनी आंखों देखी ये दिवसीय शोक वाटिका की जदि नहीं एक दिन मैं होती तो चिता वहाँ पर जल जाती यह राज्यसभा जो लगी आज हो कर सुनसान बदल जाती माता ने रखा पति अपनी हड्डिया सुखा कर है छूना क्या देखा भी न कभी, निश्चर को उठा कर है। कभी मिटता है सत का प्रकाश शंका की रज छा जाने पर होता है चंद्र नहीं महिला बादल के आगे आ जाने पर ऐसी सतवंती का जागर सचमती अति पाप हो गया है अवद के खेतों में का बीज बो गया है यदि बदला इस का लेने को जगज उठाएंगे सूरज काला पड़ जाएगा पृथ्वी चौपट हो जाएगी पत्ते पत्ते के साखी है कर कर दे रहा सफाई है, जनता माता का न्याय करे, करेटा की यही दुहाई है बुझा उठा बोले तभी बाल्मीकि मुनरा मैं भी यही पुकारता आज न्याय हो जाए बन देवी जिसका नाम धरा पुत्री जिसको पाला है वह जग में उजियाली हो तो आश्रम में भी उजियाला है अन्यथा शपथपूर्वक कहता हूँ शंका संपूर्ण हरूंगा मैं पुत्री में मेरी दोष नहीं तप बल से सिद्ध करूँगा मैं राज रहे थे निकट ही मिथिला के नरराज बोल उठे मिथिलात हो आज मैं अभी समाधि जो कुछ सच्ची बात हो जनता को बतलाए यह सुनकर ने के समाधि से जांच झूठ आंच में मिल गया रहा सांच का साझ तब आसन से खड़े हो बोल उठे गुरराय सचमुच से पर किया कौशल ने अन्याय माथे पर हदपुरी के की कहे एक बुराई काम धोता है आज उसे ब्राह्मण पानी लेकर सच्चाई काम सब लोग सुने सुने सब लोग हम हटा रवि प्रभा उदय हुए तदवंते सीता देवी की इस भारी सभा में विजय हुई रो उठी सारी प्रजा था वह हार्दिक हो गया मानो अवध प्रदेश बोले सब करते हुए पश्चाताप महान माता जी आये यहाँ कर दे क्षमा प्रदान ठुकराए भी वह तब भी हम ऊपर न उठाये शीशों को लज्जित आँखों के जल से धोएंगे उन श्री चरणों को हम सब बड़ भागी आज हुए हमें उज्याली आज हुए महलों की महिमा महिमात फिर महलों वाली आज हुई पवन तय ने उठ तबे फर्श का नाद बोले पूरा हो गया प्रण मेरा सलाद